यथार्थ दर्शन का भाषा करण मतलब जो भी वास्तविकता दिखती है उसको भाषा देने की ताकत जो है वो जीवन में है वो चित्त में है एक क्रिया है और भाषा से पुनः अर्थ गठन ये भी चित्त में होता है कि जब आप आप बोलते हो उससे उसका कोई अर्थ को बनाता है उसे एक वास्तविकता के बारे में एक अनुमान करके है ना वो उस सही तक पहुंचने की ताकत है उसमें चित्त में तो भाषा शब्द मतलब वास्तविकता से भाषा और भाषा से पुनः एक वास्तविकता के बारे में जो भी होता है उसका नाम है श्रुति ठीक हो गया नहीं बात यथार्थ दर्शन का भाषाकरण परिभाषा उसकी ऐसी है ना तो अनुभव विधि से ठीक हो गया यथार्थ दर्शन का भाषाकरण और अनुभव गांव विधि में क्या होगा कि जो कुछ हम सुनते हैं उससे आगे हमको बनते तीन तीन तरह की बात लिखी उसमें यथार्थ जीवन व दर्शन पूर्ण अभिव्यक्ति है ना यथार्थ जीवन मतलब जीवन का क्या उपयोगिता है और दर्शन पूर्ण अभिव्यक्ति का मतलब वह कि अस्तित्व कैसा है तो जीवन का रोल क्या है इसको पूर्ण रूप से बता पाना भाषा में बता पाना और यथार्थ जानकारी का भाषाकरण ठीक और सहअस्तित्व सह यथार्थों का भाषा सहित संप्रेषण अभिव्यक्ति इतनी बात हो रही कुल मिला के ये ये काम का स्मृति के हैं जाने हुए की आवश्यकता अनुसार अभिव्यक्ति बार बार आवश्यकता अनुसार भाषा पूर्वक जानकारी का प्रस्तुत कर पाना भाषा से इंगित वस्तु को साक्षात्कार सहित चित्रण समेत की गई स्वीकृति जिसको बार बार दोहराया जाना प्रमाण है ये जो मैंने बोला न भाषा सुन के क्या होता है हमको तो भाषा से इंगित वस्तु को साक्षात्कार सहित चित्रण समेत की गई स्वीकृतिया जिसको बार बार दोहराया जाना उसका प्रमाण है इसका नाम है स्मृति हाँ हमारे हमारे अंदर जो स्वीकृति बनती है उसकी स्वीकृति के साथ में बनेगी सुख के अर्थ बनेगी सारी स्वीकृति सुख के में है सुखी होने के लिए हम जो काम कर रहे हैं कोई भी तो सारी स्वीकृति सुख के स्वीकृति का मतलब हम खुद ही सुहा द्वारा कृति स्वीकृति की परिभाषा इतनी स्वकृति तो हम कर दिए वैसा वैसा हो गया उसको कह रहे अब श्रुति सहज सह अभिव्यक्ति है सहस्तित्व तो सहज अस्तित्व दुनिया वर्तमान है वर्तमान में मानव में अपने कर्म सदता कल्पना सत्य का प्रयोग किया कर रहा अब वो आगे ऐसा वही है उसके बारे में कि अब क्या दिख रहा है उसको बता रहे अब मेधा कला तो स्मृति में धारकवाहक क्रिया और कला को करने वाली चिंतन क्रिया तो ये चिंतन में वाली क्रिया है जिसमें स्मृति में धारक भाग मतलब अर्थ को रिटेन करने का काम चित्त में है यहाँ पर अर्थ को कह रहे हैं जो स्वभाष धर्म के रूप में है तो रूप गुण वाला जो भाग है वो चित्रण में है चित्त के चित्रण वाले भाग में वो रिटर्न रहता है है ना और उसमें चित्रण वाला भाग हमेशा शरीर के साथ जुड़ा रहता है तो रूप गुण जो है वो शरीर के साथ जुड़ा रहता है और वो जीवन में जुड़ा रहता है चित्रण वाले भाग में तो रूप गुण का जो स्मृति है वो चित्रण क्षेत्र में है ठीक है लेकिन जब हम ये पूरा धारक वाहन बात करेंगे तो उसमें फिर रूप, रूप गुण के साथ स्वभाव धर्म भी आना है तो स्वभाव धर्म वाला जो भाग है जो जिसको आर्थिक को रिटेन करना है हमेशा बनाकर रखना है जीवन में उसका नाम है मेधा जैसे हम लोग नॉर्मल शब्दों में भी इसको बोलते हैं बड़ा मेधावी बालक है तो मेधावी इसलिए बोलते हैं उसको कि जो पढ़ा उसको याद रहता है मतलब तो उसको जो, जो जितनी बातें पड़ी उसने उसको अपने बना के रखा है उसी अर्थ में उसको मेधावी कहते हैं ठीक है ना ये बात तो मेधा का अब मेधा का सही स्वरूप क्या निकल गया अभी तक क्या होता रूप गुण को याद रखने को मेधा बोल रहे थे है ना अब सुबह धर्म के साथ वो मेधा पूरा हो रहा है तो मेधा भी होने का मतलब ये कि सुबह धर्म हमको समझ में आ गया रूप गुण भी समझ में आ गया और उसके जो भी अर्थ बना उस अर्थ को जीवन में रिटर्न करके रहता तो हमारे में अंदर रिटेंशन क्रिया होती है जो चीज हमको समझ में आ गई वो बनी ही रहती है है ना वो खाली स्मृति नहीं है तो स्मृति को व्यक्त करने जाएंगे तो मेरा बिना स्मृति व्यक्त कैसे होगा तो उसको जो जब व्यक्त करने जाना है तो अर्थ का निरंतरता चाहिए अपने में अर्थ बना रहना चाहिए तब तो हम उसको बोल पाएंगे तब तो उसको जी पाएंगे इसमें ऐसा नहीं हमारे अंदर जो समझा स्मृति मतलब आवश्यकता अनुसार हम उसको बता रहे श्रुति ग्रहण की ऐसा नहीं है ना कुछ जो आदमी गया और सामने वाला भी तो बोल रहा है कुछ वो तो श्रुतिपूर्वक वो स्मृति पूर्वक श्रुति को व्यक्त कर रहा है हाँ मतलब श्रुति में दोनों भाग एक सुनने वाला भी है एक सुनाने वाला भी है एक देखने वाला है और मतलब एक देख रहा है उसको दूसरा देखना चाहता है ये जो काम हो रहा है ये पूरा दोनों एंड पे जो हो रहा है ये श्रुति के भाग है तो जीवन में तो दोनों एंड पे एक ही जगह ही हो रहा है तो आग भी दोनों होने से क्या होता है मेधा में में में भी नहीं है मेधा मेधा मेधा स्टोर उस अर्थ को बनाए रखता है हाँ, है ना अर्थ को रिटेन करना पड़ेगा ना एक बार आप समझ में आएगा फिर आप भूल गए हाँ, हाँ हाँ जितना जितना सुना हमें हाँ और वो स्मृति में भी नहीं है लेकिन वो व्यक्त होते समय स्मृति से व्यक्त हो रहा है तो पीछे है तब तो व्यक्त हो रहा है तो उसको दोबारा दोहरा पाना ही स्मृति का काम है लेकिन तभी तो दोरा पा रहे जब वो है बचा हुआ उधर गया भूल गया दिखा भी सही हमको लेकिन बोले अभी तो हमको वो बनाई बनी पता नहीं क्या था वो अर्थविहीन चित्रण हाँ जो हो रहा है, हाँ। के। अगर है तो अर्थ के साथ चित्र हाँ बिल्कुल बात सही बात है अर्थ के साथ चित्रण है और अर्थ अर्थ बना रहता है ना जीवन में गायब थोड़ा हो जाता है तो अर्थ बना रहना स्मृति नहीं है वो तो उसी के बारी बारी टुकड़े हो रहे हैं ये मतलब तो उस क्रियाओं को और अंदर अंदर के क्रियाओं को देख रहे हैं हम तो स्मृतिपूर्वक हम व्यक्त करते हैं उसको लेकिन क्या चीज को व्यक्त करोगे कुछ होना भी चाहिए कभी आपने साक्षात्कार किया था कभी आपको बोध हुआ कभी आपको अनुभव हुआ और वो जीवन में बना रहना चाहिए बना रहना चाहिए तो बना के कौन रखा है उसको तो बनाए रखने वाला जो क्रिया है उसका नाम है मेहधा उसको व्यक्त करना है श्रुति है तो कैसे व्यक्त करना है कला हाँ कला मतलब उपयोगिता एवं कला को देख पाना परावर्तन में बात पकड़वाए क्या आप लोग पकड़वाए तो कला को साक्षात्कार करने वाली चिंतन क्रिया हाँ तो कला को साक्षात्कार करना है तो यदि कोई हाँ वापस हुई हो रहा है ना कि कॉटन देखा थोड़ी देर कॉटन के कोई उपयोगिता है उसको कौन साक्षात्कार कर रहा है वो चित्त में साक्षात्कार हो रहा है उसका तो मेधा में हो रहा है वो तो वो अर्थ को रिटेन कर रहा है और अर्थ को पकड़ भी रहा है वो तो एक एक ऊपर वाला जो हो गया ना वो जिसको हम अर्थ कह रहे हैं वो मानव का स्वभाव है वो मानव की उपयोगिता है ना उपयोगिता को देख रहे तो कला ही है कला उपयोगिता को माना को देखने कला है ना तो उसको साक्षात्कार करने के लिए जो जीवन में घटित हो रहा है वो मेधा है हाँ मेरे को आया था अभी मैंने सोचा कि चलो क्लास कर लगा लूंगा हाँ जी क्या हुआ वो अभी उधर अभी उधर शिखर निकले अभी नहीं वो तो निकल गया स्कॉर्पियो लेके निकले शायद नहीं स्कॉर्पियो नहीं पोलो लेके निकल निकले ले, पोलो हो रखे गाड़ी में आ रहे अभी आ रहे आ रहे हो निकल गए पापा जी अपना वन वे जो कहना उसे खेल देते हैं उसको तो पकड़ना तो भैया जो कला का जो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि किसी चीज को उपयोगिता उसकी बढ़ा देना तो हम बड़ा बेकार सा एग्जाम्पल लेते हैं कप में जैसे हैंडल लगा दिया तो पकड़ने में सुविधा हो गई इसको हम कला बोल रहे हैं कला का मतलब मानव की पहले तो उपयोगिता को पहचाना हाँ तो ये तो मानव के कंटेक्स में देखना है आपको तो हाँ। मानव की उपयोगिता देखी ना क्या मगे के पद वही है ना तो वो पूरा पढ़ाई नहीं रूप के आधार पर वहीं पहुंचता है तो अब मानव की उपयोगिता को देखना और उस उपयोगिता का साक्षात्कार करना तो उपयोगिताओं को साक्षात्कार उपयोगिता किस तरह की वस्तु है है ना तो देखो क्या हो रहा है कि अस्तित्व में जितने तरह की वस्तुएं हैं जितने तरह की अगर बोल हैं उतने तरह की उ, उ, उ, उतने को देखने के लिए जीवन में उतनी क्रियाएं तो ये नहीं कहना आप ये बोलोगे अस्तित्व में एक सौ बाईस क्रिया है ऐसा तो नहीं, नहीं कह सकते जैसे एक उपयोगिता कोई चीज है तो उपयोगिता को कौन देखेगा जैसे अस्तित्व तो स अस्तित्व उसको कौन देखे तो उसको आत्मा देखेगा और इस अस्तित्व पूर्वक जो कुछ भी हो रहा है व्यवस्था उसको कौन देखता है तो उसको बुद्धि देखता है और उपयोगिताओं को कलाओं को और इन बातों को बता पाना और उसको जीना उसके लिए कौन काम करेगा तो चित्त काम करेगा तो उसके लिए तुलन कौन करेगा है ना और विचलन कौन करेगा तो वृत्ति करेगा तो ये ये कॉम्पेटेबल है जीवन बेसिकली वो इकाई बना कठन पूर्ण परमाणु जो वो कॉम्पेटेबल डिवाइस बना है इसलिए देखा जाएगा अगर टेक्निकल भाषा हम बात करेंगे तो वो अस्तित्व में इस में जो कुछ भी है नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य जितनी भी वास्तविकताओं को हम नाम दे रहे हैं वो सबको उसको सबको पकड़ने वाला वो रीड करने वाला वो इकाई है तो अलग अलग जगह पर अलग अलग क्रिया हो रही है। तो एक एक क्रिया हो रही है जब जीवन उसको चीजों को देख रहा है समझ रहा है प्रत्यावर्तन में और एक एक क्रिया और एक जो देख ले समझ ले उसको अब तो उसका टूवे होता है हमेशा परावर्तन में इस प्रकार से दोनों तरीके से क्रिया चल रही तो हर चीज की उपयोगिता है तो मानव की भी उपयोगिता है तो कला को साक्षात्कार करना कि जो क्रिया है वो मेधा है अब कला क्या है उपयोगिता एवं कला की संयुक्त तो उपलब्धि एवं योग्यता मेधा अपने में जीवन क्रियाओं में से विज्ञान व विवेक समझ सक्षत साक्षात्कार सहित स्वीकार सहज क्रिया है तो ये सब मिलाकर ये जीवन में स्वीकार हो गया और ये ये आर्थ रिटर्न हो गया अभी वो उसमें बना रहता है फिर उसको रिप्रोड्यूस कर पाते हैं है बाबा बोले देने कि मैं कोई तो भी किताब लिख रहा है उसमें लिख रहे हैं कि मैं फलाना फलाना फलाना मानव का स्मृतिपूर्वक स्मरण पूर्वक जो है इसका विश्लेषण करता हूँ है ना तो स्मृति तो वो पर वापिस आप उसको रिप्रेजेंट करता हूँ उसके पीछे वो वस्तु हमारे पास रहेगी रहे नहीं? वो अलग अलग संदर्भों के साथ तरह तरह, तरह, तरह से घुमा के उसे लिखते हैं। तो वो फिर से कला का भाग हो गया तो कला तो तो वो, वो वो जो व्यक्त करने चले गए तो श्रुति वाला भाग हो गया वो तो वो जो श्रुति पूर्व व्यक्त कर रहे हैं जो चीज बन गई वो श्रुति हो गई और श्रुति मानव परम्परा में चली जाती है किस रूप में चलेगी किताब एक श्रुति है ये किताब एक श्रुति है शिविर का जो फॉर्मेट आया वो श्रुति है स्कूल कॉलेज जो भी बनेगा वो उस है तो वो मानव परंपरा में श्रुति का एक मतलब वो बन गया कि अब क्या है श्रुति भाई तो ये श्रुति पूर्वक विचार ट्रांसफर यहाँ होता रहता है तो इसको लिखने में कला का उपयोग हुआ है ऐसा बोल सकते है हाँ लिखने में कला क्यों नहीं होगा एक शैली है एक शाइल हाँ, है प्रकाशन प्रकाशन ये लिखा है उनकी प्रकाश लिख है उपयोगता <laughs> एवं कला की सभी उपलब्धि प्रकाशन जो है जो प्रकट हम करवा रहे हैं वो एक एक प्रकार कला है और फिर वो सुंदरता भी यदि वो जो मानव की अपेक्षाएं जुड़ गया न्याय जुड़ गया तो वो अब ये जो प्रकाशन हुआ ये सुंदरता शब्द भी आ गया पढ़ोगे कई जगह हाँ है ना है ना, ना? समाधान समृद्धि सुंदर सौंदर्य ये सब शब्द भी आए इसमें तो जैसे हम लोग अब एक, एक प्रकार का डिजाइन बनाते हैं कोई भी चीज काम करने के लिए और यदि वो समाधान समृद्धि के साथ जुड़ता है तो वो अपने आप में सुंदर हो गया हो ब्यूटीफुल भी हो गया हो है हु, ना तो सौंदर्य का मतलब आप समाधान के साथ जीने वाला मानव सु, ब्यूटीफुल मानव समृद्धि के साथ जीने वाला उत्पादन पूर्वक जीने वाला व्यवस्था पूर्वक जीने वाला ये सब सौंदर्यता है ये पुनः कला है कितने बढ़िया कलाकारी से अपन इसको कर रहे हैं आज के इसी परिवेश में इतने उठपटांग परिवेश में भी अपने को थोड़ा बात, बात समझ में आया तो अपन किसी कला विधि से तो कर रहे हैं ये ये अपने आप एक ब्यूटीफिकेशन है या नहीं है? एक, है। एक सौंदर्य इसका कैसे अपन परिस्थिति भी कैसी हो उसमें समझ में आया तो लोग भी कैसे हो तो वो एक कलाकारी का भाग है वो चित्त होने वाला भाग है की अपन कोई सुंदरता वो कला मतलब उपयोगिता कला को दोनों को मिलाकर जो सुंदरता के स्वरूप में बन जीने का स्वरूप बना रहे तो बिना सुंदरता के बिना कला के आदमी काम चलेगा नहीं चलेगा चलेगा नहीं कभी ठीक है ये ले? हाँ अगर मेदा कला ठीक से सेट हो दो चार बार पढ़ने के बाद सेट हो जाएगी मतलब सुनने के बाद ही वाला मतलब इस तरह के भाषा पकड़े रहे अपना महिती का अपने अंदर में पार्ट हो गया और उस मेधा से कैसे व्यक्त करना अलग अलग मेधा का एक पार्ट वो हो गया दूसरा पार्ट ये हो गया की जो भी उपयोगिताएं हैं जो भी कलाएं हैं जो कला ये पेड़ है कला है अपने आप में है ना मानव मानव का होना एक एक, एक कलाकारी के बात एक आर्ट है मानव एक प्रकृति का आर्ट है तो उसका साक्षात्कार होना मतलब मानव की उपयोगिता क्या है ये पेड़ की उपयोगिता क्या है किसी भी उपयोगिताओं का साक्षात्कार करने की क्रिया का नाम मेजर है अब वापिस उसको प्रेजेंट करना गति में तो उन उपयोगिताओं को जीना अब हम जब उन जिन उपयोगिताओं को देखे हैं समझे हैं उसे बेहतर तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं चाहे वो किताब में लिखने के बाद होगी चाहे वो परिचय शिविर होगा चाहे वो हमारे जो जीने के डिजाइन बनेंगे उसमें कलाकारी है या नहीं है प्रेजेंट मानव के सम्म होगा ही जीने में प्रेजेंटेशन है तो प्रकाशन का भाग है और प्रकाशन सिर्फ आदमी तो अस्तित्व में जी रहा है और ज्ञान अवस्था देखने वाली है देखने वाला तो है नहीं उसको तो प्रकाशित चीजों को देखेगा तो मानव बाकी सब चीजों को कौन देख रहा है तो फिर जो जो है ना वो प्रभावित हो सकता हाँ, तो तो तो तो तो है हाँ मानवित प्रभावित प्रभाव तो रहेगा अपना मध्यस्थ मध्यस्थ गुण तो रह गया रहेगा तो प्रभावित तो तीनों अवस्थाएं रहेंगी चारों रहेंगी प्रभावित होना अलग बात है लेकिन देखेगा कौन उसको गुना उसको साक्षरता कौन करेगा तो मानव में होने वाली घटनाए कैसे करता है है अपने अंदर जो भी क्या ठीक है न पकड़ रहा हाँ। रहता है समझना जितना रहस्य नहीं है ऐसा। ये तो ईजी तो, तो होना चाहिए कोई भी चीज कठिन गाय के लिए होना चाहिए नहीं समझ आया तो कठिन है अब कांति और रूप ये थोड़ा सा और समझना पड़ेगा इसको कांति का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी चीज समझने आते हो तो कोई चीज पहचान में आती है पहचान में आती है मतलब वो प्रकाशित होती है प्रकाशित होती है क्या मतलब उसमें कोई प्रकाश रहता है तो कांति क्या चीज है जीवन में भी एक प्रकाश है जीवन स्वयं में अपने में एक लाइट लेकर प्रकाशित है है ना तो जो कुछ भी हम आ, आज देखो आप अपने अपने जीवन में आपको जो भी कुछ कोई चीज समझ में आती है तो वो किसी उजाले में समझ में आती है अंधेरा नहीं है वहां ये वहां आपको अंधेरा हो रहा है अंधेरा हो रहा है इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा जैसे कुछ चीज समझ में आती है आपको समझ आती है लाइट हो है उजाला रहता है ना तो क्रांति मतलब अब जीवन जो अध्ययन करेगा या मानव जो अध्ययन करता है जीवन जीवन के प्रकाश में अध्ययन करता है जीवन को लाइट कौन देने वाले है है ना तो जीवन में स्वयं में प्रकाश है वही प्रकाश जो जीने की आशा के रूप में बैठता है तो एक हम मन में जो बोले थे आशा जिसको कह रहे हैं है ना वो जीने के स्वरूप में वो आशा है और उस जीने के रोशनी में अध्ययन होता है तो जीवन जीवन के प्रकाश में अध्ययन करता है जब आपको समझ में आता है तो आपको पता रहता है वहाँ आप जो जो भी जीव बुद्धों पर आप सोच रहे होते तो वहाँ आपको काला काला अंधेरा नहीं है वहां पे आपको उजाला रहता है चाहे ममता हो चाहे विश्वास हो चाहे स्नेह हो चाहे उपयोगिता हो चाहे कला जो भी जगह अगर कोई चीज आपको चमकी तो वो उजाले में चमकती है अंधेरे में नहीं चमकती और जिन जगह पर अंधेरा रहता है हमारे को वहीं पर हमारे को अनुभव की रोशनी चाहिए होती है तो ये जो तो दूसरा जो मानव है जो अनुभव की रोशनी के साथ खड़ा हुआ है उसके टाच में अपने को दिखाई देता है दिख जाने के बाद वो अपना उजाला हो है तो हम सब जो भी अध्ययन कर रहे हैं वो किसी लाइट में अध्ययन करते हैं और वो जीने की लाइट है जीवन के प्रकाश में अध्ययन है और जीने के लिए अध्ययन है अगर इन सारे अध्ययन को भी यदि आप अपने जीने के प्रकाश को विकसित नहीं करोगे तो वो मतलब हमारे को जीज... सारा अध्ययन जीने के स्वरूप में है ना तो जीवन प्रकाश में अध्ययन है तो क्रांति के तात्पर्य प्रकाश से है अब इसका जो वो है पर्यावर्तन रूप आकार आयतन घन तो किसी भी चीज का आकार आयतन घन ना ये सब चीजें स्पष्ट होती है तो जीवन जीवन के साथ जब काम कर रहा है वहां पे तो अपने को कुछ दिखता नहीं है उस तरह का रूप वगैरह तो और यहाँ रूप की बात हाँ, तो रूप जीवन का भी रूप है ही पूंजा का रूप है हाँ, अभौतिक बोले न अभतिक इसलिए मोलिकुलर बाउंड बना हुआ हाँ, लेकिन उसका रूप तो है ही पूंजा का रूप जैसा शरीर आप पे चल रहा है उसी शरीर के आकार आकृति में है ना तो ऐसे आकार दे रखा है उसने तो इसमें तो जीवन एक का आकार है मतलब जो गठनशील परमाणु है परमाणु अगर उसको भी ले तो उसकी दो की दो बात हो रही है ना दोनों की बात हो रही है क्योंकि उसका भी कोई प्रभाव है हाँ। कांति को फिर प्रभाव जैसा कुछ लिख रहे हैं ना जीवन प्रकाश की क्रांति है जीवन प्रकाश की क्रांति है जीवन प्रकाश में अस्तित्व ही संपूर्ण वस्तु रूप है और अस्तित्व में संपूर्ण वस्तु अविभाज है तो पूरे अस्तित्व का अध्ययन आप जीवन की लाइट में करते हो तो जीवन में खुद में लाइट है हर वस्तु प्रकाशित है तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा हाँ। है ना मतलब वो पहचान पहचानने योग्य है तो जीवन में भी जीवन भी पहचानने योग्य है तो जीवन पहचानने योग्य कैसा होगा कि वही उसको पहचानने योग्य का मतलब है वो प्रकाशित तो तो है ठीक तो चित्त में प्रकाशित होने तो स्वयं हर ही प्रकाशित है ये जैसे कांति ऐसा लग रहा है जैसे कि टॉर्च जैसी हाँ टॉर्च जैसी चीज तो चित्त में एक जीवन का लाइट है मतलब जिसको देख के आदमी अध्ययन करता है तो प्रकाशित होने के साथ साथ दूसरी चीज को प्रकाश हमारा प्रकाश दूसरे के देखने की चीज है और हमारे पास ये अलग से प्रकाशित है ही इकाई के रूप में और ये चीजें हम दूसरी चीज को भी देख सकते हाँ। तो दूसरी चीज प्रकाशित है जो उनका प्रकाश उससे तो हम देख नहीं सकते इसीलिए क्या हो गया जो जीवन भ्रमित जीवन है और वो शरीर छोड़ देता है तो उसको नहीं दिखाई देता अस्तित्व और हमको भी दिखाया जा है उसको भी दिखाई देता है ना तो क्या दिखाई देता है जो रूप गुण जो देखा हुआ रहता है वही दिखाई देता है तो जीवन का आंख नहीं खुला तो जीवन का आंख खुलने के बाद है कांति चित्त में वो क्रिया है जिससे कि जीवन देखने योग्य हो जाता है हाँ बिल्कुल कहाँ कांति अभी कांति का भाव है सभी तो अंधेकार में काला दिवाली सामने खड़ा रहता है, हर पे। तो भी ये वो हाँ। वो है ना भी अभी गाइडेंस है वो कहाँ चल रहा है अभी पूरे तो मैंने बताया सारा श्रुति और स्मृति के बीच में होने वाली बहुत सारी क्रियाकलाप है वो निरीक्षण गुण भी वो सिखाता है श्रुति जो हुई उसके, उसके रेफरेंस में आप अपना निरीक्षण कर रहे हो तो वो सम्मान से जुड़ जायेगा इनको समझ सकते हैं कोई इसमें ऐसा रहस्य में हो जाए की सिंपल सिंपल चीजें समझ में आ सकती है ऐसी बातचीत करके अपने को समझ में आ ही रही कि देखो कोई भी चीज को देखना है तो ज़ाला तो सही उसके लिए लाइट तो लगेगा लगेगा तो जीवन अपने ही प्रकार से चीजों को देखता है पढ़ने तो में न तो इससे बदलते समझ के पढ़ो आप बातचीत से समझ में आ सकता है सम... हाँ पूरा पढ़ना तो तभी होता है जब फिर सुना है हाँ। तो, तो, तो, तो समझ के पढ़ना हो सकता है तो पढ़ के समझना कठिन इसको फिर आप बोलोगे फिर समझ के तो पढ़ना के लिए <laughs> तो कंफर्मेशन के लिए वही समझे नहीं समझे और जैसे छुट्टी से पीछे क्या हुआ कहीं तो कर दिया कहा कब पढ़ गया हाँ, लेकिन अब हाँ, हाँ वो कहीं-कहीं कहकर श्रुति कहाँ कम पड़ गई वो लिखेंगे बाबा अब कैसे पूरी पड़ गई अनुसंधान कैसा हो गया उसमें क्या चीज पकड़ना आ गई जिससे वापस वो अब ये बातें ऐसी चली गई और ये देखने ऐसी यह हो गया तो श्रुति पूरी पड़ गई अब मानव परम्परा में कैसे जोड़ेगी वो सारा का सारा उसमें लिखा रहता है हर तरह का आदमी बड़ा परेशान रहता है इसमें अगर वापस आ गया वही सब शुरू हो गया अस्तित्व स्व अस्तित्व है वही शुरू हो जाता है आदमी के एकदम विकेट डाउन है? अब सत्य श्रुति का मूल रूप है ये देखो पूरा पूरे आ गया भैया इसमें पूरी व्यवस्था तक आया है श्रुति में आ गई वो को उन्होंने एक चीज पूरा लिखा है वांग में सब श्रुति है ना मतलब जैसे पूरी कई मनोविज्ञान पूरी पुस्तक भी है और वांग में उसको एक अलग ये सारे दर्शन वारशास्त्र तीनों मिलाकर श्रुती है <laughs> बट ऐसे समझ के आप पड़ोगे तो फिर वो कैसे घूम रहा है वो आपको पकड़ेगा कि बाबा यहाँ से क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ तो कुछ था और यहाँ पे पता क्या अणु आ गया थोड़ी देर में दो लाइन बाद ही पूरा दर्शन ही हो गया ना हाँ पूरा दर्शन दर्शन पूरा फिर दस पानी व्यवस्था कर गए श्रुति पूरी करेंगे ना दूरी स्त्रुति में तो दिक्कत हो गया था ग्राम समूह मुख्य राज्य परिवार गठन ये सब श्रुति में आ रहा है, तो है, हाँ। हाँ। इतना है। वो इतना पूरा। अब सर अनुभव भी संपूर्ण स्मृतियों का श्रुतिमूलक होना अब सारी स्मृतियां जो हमारी अभी बनी हुई है वो क्या होना है श्रुतिमूलक होना ये मानव परम्परा का नृत्य शुभ है तो ये श्रुति पूरी लिख दी ये श्रुति में आपके आ जाए तो फिर ये स्मृति में चला जाए और ये हमारे लिए नीति सुबह परफेक्ट लिखा गया लिखने में कोई कमी नहीं ना बिल्कुल लेकिन यही अपने को हम तो कहते हैं यार बार बार बाबा सब जगह सब तो पढ़ावा हमारा फिर इसको क्यों पढ़े मैदान ऐसा लगता था देखो ना तर्म सदा संबंधों को स्वीकार करना तो यानी श्रुति के बाद आप प्रेजेंटेशन जब करोगे तो फिर वो मेदा कला के बाद हाँ देखो कला कात्पर्य की सार्वभौमता अखंडता के लिए लोग को अब करने का क्रियाकलाप है हम्म हम्म बढ़िया तो ये ब्यूटिफिकेशन है कि अपन एक से एक ब्यूटिफुल मॉडल बनाते हैं अभी आगे का मॉडल फिर आगे का मॉडलता जो है बस जैसे अपन दिग्लू बना रहे तो आप और ब्यूटीफुल बनेगा तालाब ऐसी या तो कुछ और होने वाला है तो निश्चित रूप से होगा उसके आगे हम काम करेंगे और ब्यूट और सामान्य धरती तो भी सुंदर धरती की सुंदरता निकल हम लोग भी जो बिल्डिंग बना रहे हैं जो भी घर बना रहे हैं आप देखो, पिछले पिछली बार से अगला घर और ब्यूटीफुल बनते है। हर कैंपस कुछ आप देखोगे और ब्यूटीफुल होना है उसको ये बात है अब इसमें जो विवेक विज्ञान दोनों इसमें भागीदार हैं विवेक का मतलब लक्ष्य क्यों कर रहे हम तो क्यों हमेशा स्पष्ट लेना विज्ञान विधि से उसको हम सजायेंगे जैसे अभी तारा भी बनाया अपने तो भी क्यों बना रहे तो मानव जाति के सामने एक मॉडलेंगे भैया देखो विचार के बाद हम दूसरी जो चीज चाहिए वो है केवल पानी विचार तो आ गया उसके बाद तो क्या चाहिए पानी एक एंड पे विचार चाहिए दूसरे एंड पे पानी चाहिए तीसरा तो सब कर लेंगे अभी तो है हवा इसलिए हवा का मुद्दा नहीं है सूरज है ही मट्टी है ही लेकिन बाकी नहीं लोग हवा धीरे धीरे कम कर दे रहे हैं सूरज थोड़ा धुंधला कर दे रहे हैं, लेकिन इतना भी नहीं है तो आज की परिस्थिति में आपने को दिख रहा है कि एक एंड पे विचार दूसरे एंड पे पानी ये ये सुंदरता की बात है कि अब अब मॉडल को अपन डिमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं तो वो दिख रहा है कि पहले क्या काम है ना तो कलाकारी की बात है उसे उससे मॉडल निकल के आ रहे हैं ध्यान देता है कि क्या करना चाहिए कितना कर पाते वो विज्ञान की बात है विज्ञान कितना अपना समझे तालाब बनाना अपने आप में एक विज्ञान की बात है कहाँ बनाना विज्ञान की बात है क्यों बनाना विवेक की बात और किस प्रकार से बनाना कलाकारी की बात है चाहे रोड बनाना चाहे घर बनाना चाहे जो बनाना जैसे कोई भी फिल्म का शॉट हम देखते हैं कल जैसे फिल्म देख रहे थे तो उसमें एक सीन डिजाइन किया जाता है ऐसी जिंदगी में भी हम सीन डिजाइन करें तो जो भी सीन सीन सीन राइटर्स वाले लोग हैं उसके पीछे फिर उसको सीन बनाने क्या बोलते हैं उसको सिनेमेटोग्राफी सिनेमाटोग्राफी अलग होता है सिनेमेटोग्राफी में तो वो बताना ये है तो कैसे बताना है उसको मैसेज तो ये है इस मैसेज को एक आदमी रहता है और वो एक दिन नदी में गिर जाता है और वहां से निकल के वो अब वो सिनेमाटोग्राफी हो रही है कि फाइनल एक मैसेज को लेके जाना है लेकिन उसके तो कैसे निकालना है है ना उसको सिनेमेटोग्राफी बोलते हैं तो ये लेकिन सीन्स डिजाइन करना एक अलग काम है अपने आप में वो सुंदरता काम है वो भी पता नहीं शॉर्ट शॉर्ट जो बनाते हैं तो पीछे के बैकग्राउंड बनेगा ना बनेगा बहुत सारे चीज वो कम्युनिकेट करता है इतना थाड़, इतना थोड़ी बोलते हैं वहां पर ये आदमी है, है बस गरीब परिवार का ये सब कोई नरेशन थोड़ी हो रहा है है ना वो पीछे से सब चल रहा है बैकग्राउंड में सब चल ही रहा है वो ऐसे है ना तो उसको भी तो डिफाइन करना पड़ रहा है ताकि आपको बिना बोले भी वो डिफाइन हो रहा है आर्ट डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर काम है कलाकारी काम है वो कि कम समय में आपको मतलब कम समय में सारी चीज कम्युनिकेट करनी है और श्रुति तो उसमें लिमिटेड है लेकिन वो भी एक श्रुति का ही भाग है अगर हम श्रुति की बात करेंगे तो वो जो बता रहा है वो बिना बोले भी जो बता रहा है वो भी एक श्रुति है तो वो किस प्रकार से उसको वहां पर बता दे रहे हैं कि वो आपको पूरा मैसेज आता है ना ये सब कला की बात है अब इन सब कलाओं को अगर हम प्रकट कर रहे हैं तो देखो ये तो चित्रण में तो होगा नहीं मतलब तो तो मूल्यों के साथ चित्रण में होगा ऐसा कहना चाहिए होगा तो चित्रण विधि से लेकिन मूल्यों के साथ तो कोई उपयोगिता उसकी दिखना और उसके साथ फिर वो वापस रूपगुण वाला भाग तो जुड़ा ही उसमें छोड़ छोड़े उसको तो रूपगुण भी सजेगा सजेगा उसका इस प्रकार से पूरी धरती सुंदर होने वाली एकदम सुंदर कहीं गंदगी हो ही सकती कोई मतलब कहीं डलनेस होगी ही नहीं मतलब हर कॉर्नर एवरी कॉर्नर विल भी शाइनिंग क्यों नहीं होगा नहीं होगा तो क्या काम करेगा वो लिखता है ऐसी वो जो विसंगतियां हैं उनसे बाहर आने के क्रम में ही सारी चीजें सजी और क्या आप पढ़िया देखिए बढ़िया आ गया। अपने अपने कुछ कुछ चीजें ऐसी करती जा रही क्योंकि तो वो कह रहे हैं कि विकास और जागृति प्रसिद्ध है मानव ऐसे लिखता तो है प्रसिद्ध मतलब वो सबको पता ही उसी तरफ जान नहीं प्रयोजन पूर्वक सिद्ध है प्रसिद्ध का मतलब उसका तो प्रयोजन है इसलिए प्रयोजन पूर्वक सिद्ध है तो जब भी आदमी प्रयोजन पूर्वक दिएगा तो वो सिद्ध हो जाएगा उसका नाम प्रसिद्ध वही सिद्धि तो आपको कोई डाउट ऐसा हो हो दाउट है ऐसा होगा नहीं होगा डाउट है इसलिए तो डाउट है ठीक <laughs> है डाउट का मतलब डाउट दूर होगा समझने से होगा ना आप देखिये इनका लोकापकर कार्य में दूर संचार का लाभ सहायक सार्थक होता है आशा आकांक्षा है प्रमाण का आधार न होने के आधार पर प्रयोजनों का सूत्र सहमत नहीं हो पाया यही रिक्तता भ्रम मूलक दुष्कर्म दुष्कर्म को गति करने के लिए विज्ञान सहायक हो गया जबकि वाचीता यह रही कि सत्कार्य सत्य सहित प्रयोजनों को पोषण संरक्षण करने के लिए गति की आवश्यकता तो संपूर्ण विज्ञान विधि से सकारात्मक पक्ष में दूर उपलब्धि है है ना सारी तो टेक्नोलॉजी जो, जो सार वो भी सूती सूती कई बार जो कुछ भी एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को दे रही है जो कुछ भी वो प्रकट कर पा रही है जुड़ के हाँ तो वो पूरी पूर्ण श्रुति है नहीं तो अधूरी है है तो वो है लेकिन इसमें माँ बाप मानते नहीं उसको अधूरा है मतलब श्रुति नहीं हुआ ठीक यही कर पूरा होने से होता ठीक है और बताइए तो इस प्रकार तो से बन गया निरीक्षण गुण हो गया अब निरीक्षण निरीक्षण क्या चीज है तो सूती द्वारा क्या हो गया अच्छा हैदरी भाई हैदरी हैदरी भाई रायपुर से है नमस्ते कहाँ कहाँ कौन कौन अपना सामान फेक कर रहा तो खबर नहीं निरीक्षण क्या है अनुभव मूलक दर्शन एवं उसके प्रकटन के संयुक्त चित्रण चित्रण चिंतन किया निरीक्षण मतलब क्या निकला इसका उसको फिर से समझ लेता कोई परिभाषा बड़ी कठिन लगती कई बार कि अनुभव हो गया अनुभव में क्या हो गया कि वास्तविकता जो है वो समझ में आ गई तो माना की वास्तविकता समझ मांगी कुल बना अभी इस बारे में बात करें तो एक स्केल बन गया कि अस्तित्व में मानव क्या है अस्तित्व में पदार्थ क्या है अस्तित्व में प्राण क्या है अस्तित्व में जीव क्या है अस्तित्व में मानव क्या है अस्तित्व में परिवार क्या है ना इसे स्केल कंप्लीट, एक एक रेफरेंस क्रिएट हो गया तो क्योंकि वो चित्त में हो रहा है वो तो अब उसी में एक और क्रिया हो रही कि उस रेफरेंस से अपने को देखना उसी रेफरेंस से सभी चीजों को वापिस देखना तो चित्त वापिस क्या कर दे रहा है आई आई वापस क्या कर दे रहे हैदरी साहब आइए इधर आज नमस्ते बड़े बड़े नाम वालो पदारो इनके नाम इतने बड़े भी नाम याद ही नहीं रहते क्या नाम बेटा आपका वाओ। हसन अब्बास बोलते हो हसन अब्बास मोन्टू बता दे दो हसन अब्बास हैदरी कोई कमी नहीं ना हम लल्ले ले लंबा चढ़ा <laughs> क्या दिक्कत ठीक है याद रही <laughs> तो निरीक्षण बात जैसे आपने को एक सूचना मिली कि की माना चेतना विकास केंद्र के है ये काम यहाँ होता है एक आपके पास रिफरेंस आ गया देन कोई आदमी आके यहाँ विजिट करता है तो वो उस, उस, उस जो एक स्केल उसके पास है या जो समझ उसका बना वो समझ के आर पर वापस उन चीजों को सभी चीजों को पुनः उसका मूल्यांकन होता इसका? उसका, उसका नाम निरीक्षण हुआ बोले निरीक्षण परीक्षण और सर्वेक्षण तो निरीक्षण का मतलब इतना बना कि जो हमको सूचना मिली अभी एक तो हमारे पास सूचना बाबा जी द्वारा दी गई बाबा जी द्वारा जो सूचना दी गई है वो हमारे पास श्रुति पूर्वक आई उसको हमने उसमें से जो अर्थ हमारे बना वो उसको बनाया वो मेदा हुई और किसी प्रकार से उपयोगिताओं को देखने के लिए हम काम शुरू किए तो उसके सपोर्ट में ये काम करेगा निरीक्षण तो निरीक्षण क्या कर रहा उन्हीं सूचनाओं के आधार पर चीजों को वापस देख रहे हैं निरीक्षण का मतलब यह है कि नीक्षण तो उसका वो बनता है तो अस्तित्व में जैसा है वैसा वापस उसको देखना एक तो अस्तित्व के बारे में आपके पास ज्ञान हो गया बाबा जी को और अपने पास अस्तित्व के बारे में सूचना आ गई ज्ञान वहां पर अनुभव के रूप में है ज्ञान यहाँ पर सूचना के रूप में है, उसमें कोई अंतर नहीं है कोई अंतर नहीं है अब काम क्या बचा हमारे पास ये सूचना रूपी ज्ञान के साथ वापस हम इक्षण करें देखें चीजों को नियत इक्षण। नियश्रत का मतलब हुआ कि या तो ज्ञान विधि से देखना ज्ञान सम्पन्न होकर या ज्ञान के आधार पर जो सूचना है उस सूचना के आधार पर चीजों को वापिस देखना तो इसको कहते निरीक्षण जिस सुबह दो दिन दिन से हमारी बात हो रही थी एजुकेशन को लेकर के देखो हम अभी तक क्या कर रहे हैं एजुकेशन में बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि हम हमको खुद को अनुभव है नहीं और हम उनको पढ़ाने जा रहे हैं तो हमारे एजेंडा हमको क्लियर होना चाहिए कि हम बच्चों को जानने के लिए एजुकेशन में जा रहे हैं बच्चों तो का तो हम तो तो तो जानना चाहते हैं तो क्या मतलब निकलता है उसका बच्चों के बारे में हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है वो जो ज्ञान से आई हुई है उधर से कहने वाले के पास ज्ञान और वो ये दावा कर रहा है कि मैंने एकदम ठीक ठीक कह दिया है इसको सुनने के बाद आपको वही अर्थ का भाषा होगा जो कि मेरे को हो रहा है मतलब ही इज टेकिंग दैट गारंटी इफ यू लिसन हिम केयरफुली एंड कम्पलीट तो बोल रहे हैं कि जो कुछ ज्ञान है उसको भाषा में बताया जा सकता है चिक चिक के बताया जा सकता है हमने लिख दिया बता दिया सब कर दिया और वो सूचना को पूरे को पूरे को अगर ग्रहण कर लेते हो तो अभी हम एक जगह पर पहुंच गए कहाँ जगह पहुंच गए वो हमको ज्ञान हो गया ऐसा नहीं है लेकिन हमारे पास उस ज्ञान की सूचना कंप्लीट होना जरूरी है अब इस सूचना के बाद क्या काम करेंगे जैसे बच्चों को लेकर कह रहे हैं कि बच्चों में बच्चों को बता रहे हैं कि बच्चे जो है न्याय के याचक है अभी आप इनके साथ जीतते ऐसा पता चलता है न्याय के याचक है नहीं, नहीं पता चलता है सत्य है ना सत्य होते हैं सही कार्य व्यवहार करना चाहते हैं ये अनुभव मूलक उदी से कहा जा रहा है हमारे को नहीं दिखाई दे रहा है अगर हमको दिखाई दे रहा तो मतलब हम तो पूरे पड़ गए तो अब आप, आप आप जब इनके साथ एजुकेशन में जा रहे हो तो आपको क्या करना है ऐसा कुछ करो जिससे कि इनमें न्याय की याचना आपको दिख जाए न्याय की याचना मतलब वो संबंध को पहचानने है तो आप किस प्रकार से उसके सामने प्रस्तुत हो जिससे कि उसमें ये संबंध को पहचानने की, की प्रवृत्ति पैदा हो जाए जो कि अस्तित्व सज प्रवृत्ति है अभी वो जिस प्रकार से श्रुति और ये अधूरी है या जिस प्रकार का जो भी एक शिक्षा परंपरा अधूरी है उसमें वो प्रवृत्ति उजागर नहीं है अभी है ना तो ये टू वे काम हो रहा है अभी ये एजुकेशन टू वे काम कर रहा है हमारे को भी वो हमारा निरीक्षण हो रहा है कि बच्चे सही में नहीं आया चक होते तो देखो ये हमको दिख गया इसमें संबंध की पहचानने की तीव्रता आ गई और उसके लिए हमने कुछ किया कुछ तो हमने अपने लिए कुछ काम किया न कि उसके लिए कुछ काम किया तो सिलेबस हमारे लिए बच्चे के लिए बच्चे के लिए कोई सिलेबस नहीं है है ना क्योंकि अभी तो हमारे कोटा पूरा होना है लेकिन ऐसा करते समय वहाँ कोई अधूरा बना रहा ऐसा नहीं है तो हम उसके साथ क्या करें जिसमें जिज्ञासा प्रकट हो जाए उसमें तो अब जिज्ञासा को प्रकट होने के लिए क्या एक अनुकूलता देनी है आपको वो फिर वो कोई न कोई को, कोई ना कोई शिष्टमूल्य का निर्वाही है वो तो वो, वो हम समझ के करते हैं तो उससे वो बच्चे में वो सब बाकी चीजें हटकर वो वो प्रवृत्ति जो अस्तित्व प्रवृत्ति है वो उजागर होती है वो वो ऊपर निकल के आती है है ना इस विधि से ये चीज बनती है। सारे पुलिस वाले आए आज कोई एसपी कोई डी आई जी कोई आई जी इस प्रकार से इस प्रकार से बात बनती है। में? तो ये निरीक्षण का ही वो हो गया? हाँ तो अपना काम निरीक्षण कही का एक्चुअली हम धरती में जैसे बोले धरती तो देने वाली भाई अब ऐसा सुनने से थोड़ी कोई आपको सुन लिया याद हो गया अब आप, आप क्या करना अब आप, आप देखो जाके तो देखो जाके तो नहीं दिखता है दे रही हो तो हमारे बीच डाले खत्म हो गए है ना कुछ किया तो ये हो गया इल्ली लग गई पेड़ मर गए ये क्या तो अब आप, आपको क्या करना है जिससे कि आपको दिखे कि धरती देने वाली है तो अगेन आपको विवेक के साथ उस विज्ञान के साथ लगना पड़ेगा और वो करने से वो निरीक्षण घटित होगा ऐसा ही में देने वाली है ना तो वो अपने वो फिर अपने वो वो जो कुछ भी जो ये जो बात निरीक्षण है वो मेरा अपना है वो मेरा स्वत्व है अभी तक हमारा सत्व नहीं है अभी तक हमने सूचना को लिया तो इसको अगर मैंने सिंपल भाषा में अगर रखा है तो क्या है एक लेवल है जो ज्ञान उनको हुआ वो उनके पास गया आपने को क्या पता है? हमारे पास जो पहुंच रहा है वो श्रुतिपूर्वक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है अगर सामान्य भाषा में बात करें तो इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन हमारे हमारे अंदर एक हाइपोथोसिस भी क्रिएट करती है करेगी वो क्योंकि वो अब हाइपोथिस बनेगी तो क्या बनेगा अब ऑब्जर्वेशन में हम जाएंगे है ना तो इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखकर एक ऑब्जर्वेशन में हम चलेंगे ऑब्जर्वेशन में वही वो, वो जो इन्फॉर्मेशन था वो यहाँ पर उदय हो जाएगा तो देन हम एक नया वर्ड वहां जोड़ सकते हैं कि अभी हमारे कोई चीजें समझ में आ गई, अंडरस्टैंडिंग हो गया तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब यही हुआ अंग्रेजी में बोलेंगे समझना का मतलब हिन्दी में बोलेंगे कि जो भी सूचना मिली है उसके आधार पर अब चीजों को हमने निरीक्षण शुरू किया और निरीक्षण में हमारे जब चीजें पकड़ में आ गई कि हाँ ऐसा ही है मानव केवल समाधान पूर्वक सुखी होता है हम सिर्फ संबंध में ही अपनी समझदारी को प्रकट करते है। तो हैं तमाम जितनी बातें हमने सुनी उन सब बातों को जब हम अपनी जिम्मेदारी पर निरीक्षण करते कर ही रहे हैं हम लोग ऐसा नहीं कि ये नहीं कर रहे थे लेकिन अगर हमको पता लग जाए तो हम इसमें और सपोर्ट कर सकते थे हो यही रहें लेकिन हमको प्रक्रिया पता लगेगी तो हम उसमें सहयोग करेंगे अपने भी नियम को देखना है नियम को ऑब्जर्व करना है निरीक्षण की बात होगी निरीक्षण नियम को ऑब्जर्व कहाँ कर रहे हैं अभी नियम को पहचान निरीक्षण सभी चीजों को देख रहे हैं है भाई जो भी जो भी सूचना हमको मिल रहा है अस्तित्व के बारे में सूचना मिल रहा है आदमी के बारे में मिल रहा है जीव के बारे में मिल रहा है मानव के बारे में वनस्पति के बारे में सबके बारे में मिल रहा है बच्चे के बारे में बुड्ढे के बारे में स्त्री के बारे में पुरुष के बारे में सबके बारे में मिल रहा है नही मिल रहा है उन सूचना के साथ आप आप ठीक ठीक ऑब्जर्व करेंगे तो ठीक ठीक ऑब्जर्व करने का मतलब आपको कोई एक तरीके से प्रेजेंट होना पड़ेगा ना ऑब्जर्वेशन के काल में जिससे कि वो जैसा है वैसा प्रकट हो पाए जैसे हम अगर बहुत ही एक अलग तरीके से प्रेजेंट हो आपके सामने तो आपकी जो ओरिजिनलिटी ओरिजिनिटी थोड़ी प्रकट हो, थो हो पाएगी और वो आपको भी पता नहीं कि आपकी ओरिजिनिटी क्या है तो वो जो भी यहाँ पर खड़ा है वो यदि इस प्रकार से प्रस्तुत हो रहा है कि स्वभाव गति में जिससे आपकी आवाज गति पहले विलय हो और आपकी आवेश गति विलय होने के बाद आपकी स्वभागति कर हुई तो हमारा निरीक्षण पूरा हुआ है ना ये बात नहीं तो ये स्वयं में होने वाली बात है तो निरीक्षण में दूसरे के साथ जुड़ गया तो परीक्षण में इस प्रकार से बात जुड़ती है तो निरीक्षण गुण परीक्षण क्या हुआ निरीक्षण ही है सब हाँ, परीक्षण नाम कोई चीज नहीं होती है मैं निरीक्षण कर रहा था फिर तो मैंने आपके साथ निरीक्षण शुरू कर दिया है ना तो मैं आप, आपको जोड़ दिया तो परीक्षण बोल दिया इसको आप आप अपना निरीक्षण करने लगे हमारे साथ तो मैं अपना निरीक्षण कर रहा था आप अपना निरीक्षण कर रहे हैं नहीं। नहीं। तो मेरे लिए वो परीक्षण है आपके लिए पूरा निरीक्षण ही है ठीक तो नाइन्टी नाइन परसेंट निरीक्षण एक वाला भाग वो परीक्षण सर्वेक्षण में ना तो जैसे हम बोलते परिवार में परीक्षण क्या क्या मतलब हुआ वहां भी सब आदमी है तो यदि मैं निरीक्षण कर रहा हूँ तो परिवार में मैं परीक्षण करने गया तो मैंने आपको इन्वॉल्व कर लिया किसी बात से और इन्वॉल्व करने के बाद आप भी निरीक्षण में लगे इसका नाम परीक्षण और आपके भी परिणाम वो आए जो हमारे आए थे तो परीक्षण में पूरे पड़ गए इस विधि से है ये देखना कौन है समझ में आया प्रमाण नहीं मिला प्रमाण तो मिला सर्वेक्षण वैसा अभी तो समझने के काल में हो रहा है क्योंकि तो हमारे को तो अनुभव नहीं हुआ ना अभी हाँ तो अनुभव मेरे विधि से प्रमाण आएगा ठीक है और अध्ययन विधि से अनुभव आवी विधि से हमारे को समझ में आया अच्छा अच्छा भैया बैठ सकते हैं कहीं भी अंदर आके बैठिए, बाहर आके बैठी लाइट गई हुई है अभी जहाँ आपका मन करेटिस घूम भी सकते हैं नहीं तो निरीक्षण का जो प्रत्यावर्तन है परावर्तन है वो गुण है अब देखिए सापेक्ष शक्ति आगे यहां पर जीवन में आप निरीक्षण कर लोगे तो कुछ तो मन होगा ना आपका कुछ इच्छा विचार आशा ये सापेक्ष शक्तियां अभी गुण के रूप में व्यक्त होंगी अब कहाँ लगाते हैं इसको पर? तो अब दो तरीके से है सम विषम और मध्यस्थ करते हैं है ना सम जो है वो स्वाभाविक गतिया और विषम गुण जो आवेश करतिया मध्यस्थ गुण जो है व्यवस्था व्यवस्था भागीदारी रूपी गति इस प्रकार से तीनों तरह के गुण बनते हैं अपने गुण का मतलब एक इकाई का दूसरी इकाई में पड़ने वाला प्रभाव तो गुण जो है प्रभाव के रूप में है तो ये क्रिया चित्त में और चित्त में ये गुण का एक स्वरूप बन गया कि अब ये क्या करेगा है? ये इकाई क्या, क्या करेगा इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसका आकलन जाकर प्रभाव में वहीं जाके होगा इसका इसकी शुरुआत चित्त में है और उसका प्रमाण जो होगा वो परस्परता में पड़ेगा तो प्रभाव बराबर गुण है तो एक आदमी का दूसरे आदमी पर पड़ने वाला एक इकाई का दूसरे इकाई पर पड़ने वाला प्रभाव बराबर गुण और गुण तीन प्रकार से है सम विषम और मध्यस्थ इसको कल समझ लेंगे ठीक है ना